मौत आ करके हमारे शरीर में होती है कि भाई गोपियों के प्राण को इसमें से निकाल करके ले चले दस प्रकार के प्राण शरीर में दस जगह हैं पांच मुख्य हैं पांच गौण हैं तो जब मौत आ करके शरीर में चटोलने लगती है कि गोपी के प्राण मिले तो मौत को मिलते ही नहीं है तो क्यों नहीं मिलते हैं बोले हमने तो अपने प्राण निकाल करके तुम्हारे पास रख दिए हैं वही धृता सवाह तो वही धृता सवाह हम लोगों ने अपने प्राण तो तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिए हैं अब प्राण शरीर में हो तो मृत्यु को मिले और निकाल करके ले जाए लेकिन यहाँ तो प्राण तुम्हारे प्रति अर्पित हैं तो हमारे शरीर में तो हमारे प्राण है हाँ ही नहीं तो मृत्यु को मिलेंगे कैसे फिर भी जरा देखो एक बार दृश्यता तो प्राण प्यारे एक बार देखो तुम्हारे ऐसे गोपी जन जो तुम्हारे हैं तुम्हारे लिए जी रहे हैं दीक्षु तमाम जहां तुमसे संबंधित होकर के ब्रज की महिमा बढ़ी लक्ष्मी की महिमा बढ़ी बैकुंठ की महिमा बढ़ी है ना एक एक चीज की महिमा बढ़ी वहाँ तुमसे संबंधित हो करके हमारी महिमा घट गई तुमसे संबंध होकर करके हमारी महिमा तो घट गई, या बोले तो यही लोग कहेंगे ना कि गोपियाँ कृष्ण की हो गई, कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और उसके बाद कृष्ण को वो पा न सकी बन बन भटकती हुई कृष्ण के लिए मर गयी तो देख लो ना एक बार आंख खोल के देख लो हम समझते हैं कि तुम कहीं जा करके एकांत में है ना तो, हमारे विरह में बेहोश हो गए हो गए और तुम्हारी आंख बंद हो गई होगी पहले तो जोश में आके उत्साह में आके हम लोगों को छोड़ करके दूर चले गए और वहां हमारा विरह तुमको व्याप गया, गया तो तुम हो गए बेहोश अब तुम्हारी आंख हो गई बंद तो तुम देखते नहीं हो कि गोपियां तुम्हारे लिए कितनी व्याकुल हो रही हैं अगर देख लेते तो क्या तुमसे छिपा रहा जाता तो तुम छिप के नहीं रह सकते इसलिए दृश्यता सावका स्वैधता गोपी दिक्षु दीक्षु स्वाम इति दृश्यता वो जगह जगह भटक भटक करके तुमको ढूंढ रही हैं ये बात तुम जरा आंख खोल करके देखो सीधा अर्थ इसका यही है हो बोले दूसरा अर्थ है दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयता दीख जाओ दई त्रृश्यताम प्यारे दिख जाओ ना क्यों छिपे हो क्या मान कर रहे हो है ना अब बहुत हो गया ऐसा कोई खेल खेलता है खेल खेल में इतनी देर देखो ये विश्वास जहां होता है ना वही मान होता है वो जहां ये विश्वास हो कि हम रूठेंगे और ये मना लेंगे ना। वही रूठना जहां मनाने का विश्वास ही नहीं हो वहां रूठना नहीं बोला वो रूठने की जगह नहीं है तो रूठना जो है आदमी का जो रूठना है वो विश्वास का सूचक है वो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता है कि हम इनसे रूठ जाएंगे तो ये हमको मना लेंगे और यदि मनाने का विश्वास न हो बाबा तो ये मान की जो भूमिका है रूठने की ये जरा ऊंची है इसमें नहीं जाना दृश्यता अस्मा भवान दृश्यता हम तुमको देख लें तो तुम प्रकट हो जाओ दिख जाओ प्रत्यक्षित हुए हम तुमको देख लें ये दूसरी बात हुई और तुम आंख खोल के ये देखो कि गोपियां हमको बन बन ढूंढ रही हैं और देखो दूसरी बात स्वाम दृश्यताम विचन विचिन्वते ये द्विकर्मक दर्मक ये विचिनवते जो क्रिया है ये द्विकर्मक है स्वाम विचिन्वते जैसे वृक्षम फलम अवचिन्वते कैसे बोलते हैं वृक्ष वृक्ष ब्रिक्ष पर वृक्षम वृक्षम जैसे एक एक वृक्ष पर कोई फल को चुनता है वैसे स्वाम दृश्यता विचिन्व हम तुम्हारी दृश्यता देखना चाहते है अब तुम दृष्टा के रूप में मत करो ये मत देखो कि गोपियां हमारे लिए रोते हैं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 ओम ज सुनीलिताजन्मना ृप्यतावते सरदुा काजाकृत करोद श्रीमता सुरतना सुरसदाशिता भिन्न तो मे हम बद कर सात करो दरसना सुरक्षा सिवरद नि भिन्न तो मे हमें बदला पहले गीत में गोपियों ने बताया कि जो तुमसे संबंध जोड़ देता है जिसका तुमसे संबंध हो जाता है वो संसार में सबसे बड़ा हो जाता है तुम्हारे संबंध की ऐसी महिमा है देखो एक नर्सी का डाक्टर से संबंध हो जाए तो बिना परीक्षा किए ही वो और डाक्टर ही हो जाते महिमा बढ़ जाती है ना पति की महिमा से पत्नी की महिमा बढ़ जाती है और पत्नी की महिमा से पति की महिमा बढ़ जाती है संबंध जो होता है वो एक दूसरे की महिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए तो श्रीकृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़े और ब्रज की महिमा तो बढ़े लेकिन गोपिना श्रीकृष्ण के विरह में तरह तरह के मर जाए तो क्या ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली बात होगी तो भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते हैं जो निराकार ईश्वर में स्थित नहीं हो सकते हैं जो समाधि नहीं लगा सकते ये लोग भी अपने सामने के भगवान को देख करते हैं अपना हृदय अपना प्राण अपनी इंद्रियां अपना सर्वस्व उनमें अर्पित कर रहे हैं, उनमें लगा रहे हैं, और धन-धन हो जाए लेकिन भगवान के प्रकट होने पर भी अगर कोई उनको ढूंढता ढूंढता तरफ-तरफ से मर जाए तो ये भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा नहीं होगी उसके तो भक्ति मार्ग का लोप ही हो जाएगा तो आयत फिर भक्ति बढ़ाने को और भक्ति घटाने का काम कर दिया कुत्ताल तो का कोई दृढ़ा प्रवह तो तवाम तो विपिन वते, इसी इत दृश्यता प्यारे हो जहाँ कहीं हो जिस किसी देश में हो जहाँ सीधे हो एक बार देखो कि ये तुम्हारी प्यारी बोलियां जिनका मन जिनकी इंद्रिया जिनका प्राण सब तुम्हारे प्रति अर्पित है वे तुम्हें इस समय दिशा दिशा में जंगल में भटक भटक करके ढूंढ रही हैं कि हेनाथ प्रेर की स्वार की महावर्ग कहाँ हो कहा हो तो ये तो कोई प्रेम की महिला बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है ये संसारी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं उसमें और व्रजवासी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं उसमें थोड़ा फर्क है संसारी लोग तो, तो अपना काम बनाने के लिए भर्ती करते हैं बिहारी जी गए और बोले कि हे बिहारी जी बारह महीने के भीतर हमारे घर में एक बेटा पार्सल करके भेज दो बेटा दो और, और वो बारह महीने के भीतर दो और फिर हम जैसा बुरा दलिष्ठ सुंदर चाहें वैसा दो और फिर हमारा हुकुम मानने वाला जो तो वो बिहारी जी को अपना मालिक नहीं मानते हैं बिहारी जी को तो वो अपनी इच्छा पूरी करने वाला कोई सेवक मानते हैं ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो हुकुम पर हुकुम देते जाते हैं तो तो एक प्रसंग आता है एक लड़की से किसी ने पूछा फिर तुमको कैसा तो उसने बताया कि उसके पास मकान हो उसके पास मोटर हो वो बड़ा स्वच्छ हो वो बड़ा सुंदर हो वो बड़ा गोइया हो वो बड़ा पढ़ा लिखा हो और जो चीज हमको चाहिए वो पहले से लाके हमारे हाथ में दे तो पूछने वाले सज्जन ने कहा कि भाई तुमको पति नहीं चाहिए तुमको नौकर चाहिए जो तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दे तुम मन मिलाना नहीं जानती हो वही अपना मन तुम्हारे साथ मिला दे तो भक्त लोग जो होते हैं वो ईश्वर के मन से अपना मन मिलाते हैं उनको अपने मन को ईश्वर के मन के साथ मिलाना आता है तो गौरव गौरवमूलक जो भक्ति होती है इसको गौरव गौरवमूलक भक्ति कहते हैं हो जी हो गए हाँ हो जो हाँ जो थारी है हमारे गाजीपुर जिले में आनरेली मजिस्ट्रेट थे वो दो, दोनों मारवाड़ी थे तो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे वो उन्होंने एक आदमी काम करने के लिए रख लिया था वो लिखता था तो जब कोई मुकदमा उनके पास आता तो वो पूरी तरह से समझते नहीं थे पर तो एक दूसरे तरफी थे कि इसमें क्या फैसला लिया जाए तो दोनों यही बोलते कि जो खाली राज जो तुम्हारी राय है वो तो हमारी राय है अपनी ओर से कोई फैसला नहीं देते तो ईश्वर के मन में अपना मन मिलाना जितना बड़ा प्यार है कितना बड़ा गौरव लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो गौरव नीलत नहीं है भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते उनको इससे मतलब नहीं कि वो लक्ष्मीपति हैं कि नहीं उनको इससे मतलब नहीं कि वो पति हैं कि नहीं उनको इससे मतलब नहीं कि वो दुनिया को बना बिगाड़ करते हैं कि नहीं वो तो ये जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे हैं।, हैं हमारे पुराने हैं।, हैं हमारे ईश्वर हैं हमारे हमारे सर्वस्व हैं संबंध संबंधमूलक प्रेम अपना रिश्ता मान करके भगवान से प्रेम करना ईश्वर मान करके राजा राजकुमार से प्रेम करना दूसरी चीज है और अपनी ज्यादे से प्रेम करना दूसरी चीज है तो जो प्रतिवासियों का प्रेम है जो ईश्वर मानकर के प्रेम नहीं है राजकुमार के प्रेम नहीं है वो सेठ जी से प्रेम नहीं है वो मोटर वाले से मकान वाले से प्रेम नहीं है वो अपने हृदय का जो सब कुछ है उससे प्रेम है ये प्रतिवासियों की बात है इतना प्रेम करने के बाद अगर भगवान को झूठ नहीं पड़े मिलों में बन बन फटकना पड़े तो प्रेम की मर्यादा की जाए इसलिए गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर तुम ये देखो कि गोपियां फटक रही हैं वनबल में जंगल जंगल में और जागुर हो रही हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी होकर तुम्हें अपना सर्वस्व देकर और फिर तुम्हें ढूंढती फिरें ये उचित नहीं इस पहले श्लोक में जिज्ञासा का स्वरूप बताया है दिखु विष्रम कर भगवान को कैसे ढूंढना लता में घूमना वृक्ष में घूमना पशु से पूछना पशु से पूछना ये जिज्ञासा का स्वरूप स्वाम विभिन्न मत है आप दूसरे श्लोक में जरा आंख की महिला बताता तो संस्कृत भाषा में ये दृत कब जो है ना एक दिख है और एक दृत है वो तो पहले श्लोक में दिक्षु विदिन्वते ये दिख शब्द का बहुगतन है सप्तमी में दीक्षु दिशा विदिशा में सब वो भूल रहे और दूसरे में दृष्टा है ये दृष्ट शब्द का है ना वो दिख है और ये दृक है अब इसमें ज्ञान की महिला दृष्टि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण तो होती है ये बात बता पर तो कोई भी सुना प्रेमी लोग जब एकांत में बैठते हैं ना कमरे में या जंगल में बैठते हैं या नदी के किनारे बैठते हैं तो क्या कर, क्या काम करता है उनका मन क्या करता हुआ रहता है गुर्बक गुर्बक कब है ना क्या वर्क करता है उनका मानवन जो है पुर्वन, आ, पुर्वन वो जरा टेढ़ा होते अंग्रेजी है वर्त बन गया तो प्रयति मना किल पूर्वक आपसे प्रयति का जो मन है वो क्या करता हुआ क्या वर्क करता हुआ रहता है तो बताए कि देखो अकेले बैठ गए तो अपने प्रियतम आए और उनसे बातचीत शुरू हुई अगर विरह में संदूक की पूर्ति न हो तो प्रेमी जिंदा नहीं रहेगा न जाएगा जिस समय तो अपने प्रियतम का विरह होता है ये नहीं कि सब दूसरे काम में मन लगा ले, है और देखो भाई वो नहीं मिले तो आओ कुछ गर्त तरफ करने हैं कोई ही खेलने साथ खेलने में मन थोड़ी तो रहेगा तो वो नहीं है वो नहीं है तो आओ साफ खेल रहे हैं मन तो नहीं रहेगा और, और फिर उन्हीं के बारे में सोचेंगे ये प्रेम का जो लोग ने सल पर दिया है ना ये नहीं समझना परमात्मा में जो प्रेम होता है वो दूसरे ढंग का होता है और संसार में जो होता है वो दूसरे धन का होता है प्रेम की जो प्रक्रिया जो शैली जो ढंग लोक में है वही परमात्मा में भी है वहाँ फर्क इतना है कि यहाँ कोई संसान स्त्री पुरुष मान में होता है और वहां ईश्वर मान में होता है और जो प्रेम का ढंग है वो तो बिल्कुल एक ही होता है अब दाद तुम्हारे हाथ में है तो चाहे उससे कोई जल्दी चीज देखो और चाहे भगवान की मूर्ति का दर्शन करो है ना? तो प्रेम तुम्हारे हृदय में है उसको चाहे जल्दी चीज के साथ जोड़ो और चाहे उसको परमात्मा के साथ जोड़ो इसमें तुमको स्वतंत्रता है तो नारायण कहो प्रेम ही लोग बैठते हैं देखो हम एक बात और बीच में कह रहे हैं ऐसा नहीं समझना कि धरती भरती प्रेम प्रेम कोई साधन आसमान से कोई चीज कर है तुम्हारे मन में धन का लोभ कभी हुआ है हम ये मान लेते हैं कि इस समय आपके मन में धन का लोभ नहीं है इस समय तो आप प्रसंग तो में बैठे हैं कथा में है तो आपका मन बड़ा पवित्र है लेकिन कभी आपके मन में धन का लोभ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब धन का लोभ होता है तो आपका मन धन के बारे में कैसे सोचता है तो धन के लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए और जैसे धन के बारे में सोचता है वैसे भगवान के बारे में सोचने लगे तो धन के, के, के लोग को लोभ कहते हैं और भगवान के लोग को भक्ति कहते हैं ना लोभी प्रिय जिन्ही दान कर्क आपके मन में कभी भी काम आया है स्त्री हो पुरुष हो सबके मन में काम आता है क्योंकि तो काम से मनुष्य की उत्पत्ति हुई हो अगर माँ बाप के मन में काम न होता तो ये शरीर उत्पन्न कहां से होता और ईश्वर के मन में कामना न होती तो ये गजत कहां से बनता तो वेद में मन प्राप्त हैं से तो काम ये को हम बहुत्याम प्रजा तो को दात तस्मयदात कामो दात काम दात कामोदाता काम कामाय करते काम ही तस्ते तो वेद में वर्णन आता है काम से तृष्टि है। इसलिए जब ब्रह्मा के मन में भी काम आता है तो तब सिर्फ सिर्फ सिर्फ सेतु को दीप हुआ फिर संसार में ये मान बैठना कि ही हमारे मन में काम नहीं आता है ये तो एक जीव की होते हु बड़ी बात है ज्यादा दम नहीं करना चाहिए ज्यादा धूम करना चाहिए तो देखो जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का कैसा चिंतन होता है और पुरुष के मन में आवे तो स्त्री का कैसा चिंतन होता है अब पुरुष स्त्री या पुरुष की जगह पर आप भगवान को तो बैठा ही काम वही रहे है जिनके काम बदलने की जरूरत नहीं है काम ही नारी पी आ लोभी प्रिय जीविका तो इसका नाम भर्ती हो गया स्त्री गुरु की जगह पर भगवान हो और काम वही हो धन की जगह पर भगवान हो लोभ वही हो अच्छा आपके मन में कभी मोह आता है कि नहीं ये मेरा बेटा है ये मेरा पति है ये मेरी पत्नी है मोह आता है तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसकी कैसी याद आती है आप ख्याल करो एक बार मन में तो मोह तो वही हो लेकिन वो भगवान से हो गए तो यही जो संसार में काम होता है लोभ होता है मोह होता है क्रोध होता है इन इन वृत्तियों का भगवान के साथ दूर जाना इसका नाम भक्ति होता है तो भक्ति सातवें आसमान से उतरनी नहीं है आप देखो कि आपका लोभ अभी भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं आपका मोह जुड़ा हुआ है शरीर के साथ माफ करना अगर कोई सच्चे भक्त हो और उनका मोह भगवान के साथ हो तो वो तो बंदा नहीं है बोला तो आदमी का मोह है शरीर के साथ उनके मन में लोभ है धन के साथ उनके मन में काम है उसके मन में काम है स्त्री पुरुष के साथ यही पहचान है अभक्त की और भक्त की पहचान यह है कि उसका मोह उसका काम उसका क्रोध उसका लोभ दिल में सब है परंतु वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है यही भक्ति की पहचान है अब इस भक्ति में देखो कैसी कैदी बदलती तो दुर्गोपिया बताते हैं दृशा सुरतनाथ दृशा दरद दृशा निघ्नता दृशा बध किम बधो नहो तो कहती है तुम्हारी दृष्टि जो है ना ये गजब भाग वाली है दृष्टि तुम्हारी चितवन तुम्हारी अवलोकन तुम्हारी विलोकन और तो आपको तो वो सुना रहा था क्या जब भक्त बैठता है तो जब गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें बलकर ढूंढ रही हैं तो एक बार उनकी आंखों के सामने सीताम्बर भारी मोर मुकुतवारे श्याम सुंदर चमक गए उनके सामने से निकले और बोले ढूंढ अनूठा दिखा दिया हो अनूखा दिखा दिया हो ढूंढती हो तो ढूंढती रहो अंको क्या नाम होमकमातम अरे तुम ढूंढती हो तो जिंदगी भर ढूंढती रहो इसमें हमारा क्या बनता जाता है ढूंढो जब हम तुम्हारे पास आए तब तो तुम मुंह फेर के बैठ गई ध्यान करने लगी हम बड़ी आत्मनिष्ठ हैं और हम आत्मवेदी हैं तो हम आत्मनिष्ठ हैं हम ब्रह्मनिष्ठ हैं और समाध निष्ठ हैं हाथ बंद करके बैठ गई हमारे सरकार और सौ अब जब मैं चिल गया तो तुम हमें ढूंढती हो अरे दो तो गोपियों ने कहा कि अगर हम भूलती हैं तो तुमको वध का पाप लगेगा ये, ये, ये पाप बोले की कल्पना तो बड़ी बड़ी है। हत्या का पाप लगेगा हत्या बोले हत्या का पाप कैसे लगेगा क्या हम तुमको न्यौता देने गए थे कि गोपियों तुम आना अब देखो आप ही बोल गए बन हम तुमको क्या न्यौता देने गए थे अपने आप ही तो आए अब दो तीन वन सुना हूं तो बोली नहीं न्यौता तो तुमने दिया था तो ये संबोधन है सूरत नाथ नाथा सूरत नाथ आज से सूरत की प्रार्थना करने वाले अभी तुम्हारी आंखें हमने देखी थी क्या प्रेम की आंख से देख करके तुमने उस दिन यात्रा की थी उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमसे मिलने के लिए तुम्हारे प्राण व्याकुल ये सूरतनाथ प्रेमियों का संबोधन है वो जैसे धर्म धर्मां्मा लोग जब बोलते हैं ना तो भगवान को बोलते हैं यज्ञपति यज्ञेश्वर धर्मपाल ये बोलते हैं धर्मात्मा और पैसे वाले बोलते हैं लक्ष्मी वो शब्द मुकुलंद ज्ञान घन मोक्ष वाले बोलते हैं मोक्ष बते कैवल्य पते, पते मुकुलंद ज्ञान घना ज्ञान ईश्वर ये बोलते हैं ज्ञान चाहने वाले ज्ञान चाहने वालों का संबोधन जुदा होता है धन चाहने वालों का संबोधन जुदा होता है वो अगर तो जैसे किसी का परिचय देना हो ना तो एक आदमी कहेगा कि देखो ये कितने सुंदर है एक आदमी कहेगा कितने धन के मालिक है। हैं एक आदमी कहेगा कितने पढ़े लिखे हैं एक आदमी कहेगा कितनी ऊंची इन कुर्सी इनके पास है अपनी अपनी रुचि के अनुसार अगर बोलते हैं तो जो लोग प्रेम करने वाले हैं ना वो भगवान को जग्ञेश्वर कहकर नहीं बुलाते हैं धर्मकाल कहकर के सेतुकाल कहकर के नहीं बुलाते हैं वो उनको मोक्ष दाता मोक्षदाता नहीं है कहकर के नहीं पुकारते हैं वो उनको लक्ष्मी पते जगदीश्वर भी ईश्वर कहकर के नहीं पुकारते हैं वो कहते हैं सूरतनाथ और सूरतनाथ का अर्थ होता है प्रेम का स्वामी जैसे मधुशाला में जाओ तो वहां जो शराब पिलाने वाला होता है शराब पिलाने वाला काकी उसको क्या बोलते हैं तो उसको मधुपा बोलते हैं मधुपा इसी प्रकार जो लोगों को प्रेम का प्याला पिलाने वाला है प्रेम का रस प्रेम मधु का प्याला पिलाने वाला जो है ना उसको बोलते हैं सुरत नातक प्रेमी और प्रियतम के मिलन से जो सुख होता है उस सुख रूप मधु का नाम है सुरत और उसका जो स्वामी है उसका नाम सुरत नाथ अब देखो संस्कृत भाषा में नाथ शब्द के कई अर्थ होते हैं तो नाथ का अर्थ होता है याचना करने वाला नाथ का होता है जलाने वाला कई अर्थ होता है तो दृषा तुरंत नाथ गोपियों ने कहा कि तुम कहते हो कि हमने क्या तुमको न्यौता दिया था क्या तुमने उस दिन आंखों के इशारे से हमसे प्रार्थना नहीं की थी तुमने जातना नहीं की थी दृशा तुरंत नाथ तो उन्होंने अच्छा जातना की होगी बाबा लेकिन तुम लोगों ने भी तो जाचना की थी व्रत किया था बोले तो तुमने क्या दर नहीं दिया था हमको दृशा वरदा आंखों से तुमने स्वीकार भी दिया था ये आंखें जो है ना ये दुनिया भर की सब बात अपने अंदर रखते हैं हो या नहीं सब बात है जानकारी में ही जाचना है जानकारी में ही देना है जानकारी में ही मिलना है सुरतन आता जानकारी से दृष्टि पैदा होती है और जानकारी से दृष्टि नष्ट हो जाती है ज्ञान से संसार पैदा होता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है तो अशुल्क राशिका हम तुम्हारी बेदान के गुलाम हैं। अशुल्क रातिका कोई तुमसे भेंट थोड़े लेती है पूजा थोड़े लेती है कोई शीत लेने वाली थोड़ी है अशुल्क राशिका हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम तो क्यों हो गए? कौन बुलाने गया था संतृषा है ना? तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी प्यारी प्यारी चवन में हमें बेदाम का गुलाम बना दिया अब हे भगत पहले तो दिया बरबान कि रात लीला करना हमारे साथ नाचना पहले तो की जाचना अब यह दृशा निघ्न का अब यहां अपनी आंखों से ही तुम मार रहे हो तो दृष्टा बधा किम बधो न भवती नहीं।, नहीं है किम बधा यह बधो न भवती किम तो आंखों से मारना क्या हत्या का अपराध नहीं है हत्या का दोष नहीं है ना बोले देखो कैसे मारा इससे पता इसका है लाठी से मारा कि तलवार से मारा कि लस्सी से कब से मारा है ना मारना तो मार नहीं है मारने का जो साधन होता है उसी को सत्र बोलते हैं और जो मारता है उसको मारने का पाप लगता है ये बड़े प्रेम से बात कही जा रही है हो मैं तो श्रीकृष्ण को पाप लगाने वाला न तो कृष्ण को पाप लग सकता ना उनको कोई पाप लगा सकता क्योंकि शास्त्र ने निर्णय दिया है कि जो श्रीकृष्ण को जान लेता है उसको भी पाप नहीं लगता और ने खुद ही कहा है जन्म कर्म करने दीव्यांग एवं जो व्यक्ति तत्वता त्यवा देहम पुनर्जन्म नहीं ए, मामे की तो दुना नमाम कर्माण लिमपंथी नमे कर्म फले प्रजा इसी मांग जो भी जान आती कर्म फिर न फरत कृष्ण को अगर ठीक ठीक कोई जान ले कि कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है कृष्ण में भोग का लेप नहीं है तो वो जानने वाला भी कर्म के लेप से और भोग के लेप से छूट जाता है नमाम कर्मा लिमपंथी नमें कर्म परेश नाम जो भी जान आती कर्मवेर न तो ये वही कृष्णा अब गोपियों ने कहा कि पाप लगेगा कृष्ण पाप सूरतनाथ वरद याचना करके हमें बुलाने वाले हमको गर देने वाले और हम तुम्हारी बेदान की गुलाम और अब तुम अपनी नजर से हमको मार रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा लेकिन क्या अस्वाभाविक है जिसकी आंखों को पाप करने की ही आदत पड़ रही हो बड़ी प्रेम की बोली है हो, सब नहीं बोल सकते हैं। तो वो क्या तो दो दृष्टि से देखो वर्णन है सरदुदाशे साधु जात तो कर्त सरोदर श्रीमु साखसे वरद नि नेह जुम तथा देखो एक, एक ही शब्द भूल करते हैं आंखों की तारीफ भी करती हैं और निंदा भी करती हैं। तो पहले तारीफ वाली बात समझ में भगवान की आंखें कैसी आंखें अगर एक तरीकी रहती तो इसमें कोई मजा थोड़ी होता। होता बिल्कुल सीधे सीधे देखती हो ना। या कोने कोने देखती सब कोई ऐसा काम ही होता <laughs> या सब गाने होते या सब की आंख सीधी देखती है ना? सब नंख्य होते या सब दो, है ना ये दो आंख के होने पर भी आंख अगर हिलती ढोलती नहीं तो कल्पना करो जैसे पत्थर की मूर्ति होती है वैसे ही तो होता ना? ये है ही तो दुनिया में मजा बनाती हैं, आनंद की सृष्टि दृष्टि ने की है तो भगवान की दृष्टि कैसी? है वो देखो तो कहती हैं कि सरल ऋतु में और सुंदर सरोवर में और ऊंची किस्म का बढ़िया से बढ़िया कमल का जो पूलता है उसके भीतर रहने वाली शोभा का अपहरण कर दिया है तुम्हारी आंखों भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं ये बता रही हैं कि भगवान की आखे है कितनी सुंदर है तो शरद रुद में सरोवर में ऊंची किस्म का और खुद बढ़िया से बढ़िया जो कमर है उस कमर के भीतर जो शोभा उस शोभा को उस स्त्री को चुरा लिया है तुम्हारी आंखों ने इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं बहुत सुंदर हैं ये आंखों के सौंदर बितावर है नारायण कहो वैसे तो नाराज सब लोग अपनी आंखों को सुंदर ही समझते हैं वैसे सुंदर नदी से नारायण कहो तो काजल की लकीर सीख से बड़ी, हैं। हैं बड़ी हैं। बनाते हैं जो देखने में बड़ी लगे अब इन भावों का धनुष बनाते हैं हो अब वो बिल्कुल सीधे मारने वाली बात हुई कि नहीं जबरदस्ती भावों को धनुष बनाते हैं और अंजल लगा करके उनको बड़ी दिखाते हैं कद्रारी दिखाते हैं पर श्रीकृष्ण की आंखें बनावटी सुंदर नहीं है बड़ी बड़ी आंख होने से कुछ नहीं बन पा हो वो भी नहीं, नहीं समझना भी बड़ी है अंगारे दीग ब्रगन किसी में तरुणी समान वह चितवन और तू जीवत हो तो सुझा हमारा बड़ी बड़ी आंखें हो और अन है जैसे बाढ़ में नोक होता है ना धंसने के लिए ऐसी आंखों में भी नोक होता है बंद में चले, नुकीली होती हैं, अनुयारे अनुरे माने नुकीली अनुरे धीरज दृगनी और बड़ी बड़ी होते हैं किसी नर्म समान वह चितवन यू जिम्मत हो तो सुधार प्रेम के मार्ग में तो आंखों की बड़ी महिमा है, है न लगा लगी लोजन करें लगा लगी लोजन करें नाहत मन बन जाए लगा लगी तो आंखें करती हैं लेकिन मन बेचारा दूख हो सकता है इन दुखिया तो सुख सिर देखत बने में देखते दिन देखे अतुल देखने के समय पर तो शर्मा जाती हैं और ना देखने पर अतुला हैं। कवि ने वर्णन किया आंखों की गति निराली दृग उलझकूक दूरत चतुर स्थित प्रीति तरट गांग दई नई है आंखों की रीत निराली है संसार में ये नियम है कि जो से रसी उलझती है तू उलझता है ना तो जो उलझता है वह सूखता है लेकिन आंखों के उलझने में ये बात तो यह निराला पर है कि उलझती है आपस में आंखें और टूटता है कुटुंब दूसरा ही कोई तो टूट जाता है दूसरे लोग टूट जाते हैं अच्छा जो टूटता है वही जुड़ता है ये संसार की रेति है परंतु तो यहां टूटता है कुटुम्ब और जूरत चतुर चित्र थी दो प्रेमियों के चित्र में प्रेम जोड़ता है अच्छा जो दूरता है उसी ने गांत पड़ती है तो बोले नहीं परत गांध दुर्गम ही दूरता है, हाँ। है दूसरा और गांत पड़ती है दूसरे के दिल में दुर्गन कह रहे तो है तो सही नहीं है तो ये आंखों की जो रीति है ये बिल्कुल निराली बिल्कुल निराली है सामान्य नहीं है तो आप देखो हम कहती है बाबा तुम्हारी आंखें यदि हत्या कर डाले हम गोपियों मार डाले वो बोलते ही ऐसा बार डाले गार ऐसे है। बोलते हैं ये प्रेमी लोगों की जो बोली है उसमें आँखों से घायल करना है ना आंखों से मारना आँखों से मांगना आंखों से रोना आँखों से देना आँखों से प्यार प्रकट करना कलित नेत्र दलित नेत्र फलित नेत्र ललित नेत्र जातित नेत्र और अभिमान प्रकट करना आज से ही हो हाँ। और आख करेल के दाँट देना कई लोगों की ऐसी आदत होती है महाराज अपनी आंख पीढ़ी कर दे तो बच्चे सांसने रखते हैं पर पर आंख से डांटना तो आंख से मांगना आंख से घायल करना आंख से मारना ये आंखें जो है ये तो ज्ञानास्त्र है न ज्ञानार्स्त्री ये जो मनुष्य को मिले हैं ये ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र तो और की आंखें चलने वाली नहीं होती है मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल चलने वाली होती है ना रुद्रिका रहे तो, ना तो। ये प्रेम की बात भगवत प्रेम की बात है बोला आप एक बार देखो ये कृष्ण के नेत्र का वर्णन है बोला ये कृष्ण के नेत्र का वर्णन है कैसी है उनकी आंखें बोले घायल करने वाली है मार एक बार किसी ने पूछता कैसा बताओ संसार में ऐसी थी कौन सी चीज है जिसका आना भी बुरा जाना भी बुरा उठना भी बुरा और बैठना भी बुरा ऐसी थी कौन सी चीज है दुनिया देखो जना के साथ जो आपका आना भी बुरा आपका जाना भी बुरा आपका उठना भी बुरा और आपका का बैठ जाना भी बुरा <laughs> तो ये कृष्ण की जो आंखें है ना ये बद करती हैं घायल करती हैं घायल करने का अर्थ ऐसा निशाना मारती है, ऐसा तीर मारती है कि आदमी खटपटाता रह जाए असल में संसार में खरपति पैदा करना ये ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर के प्रेम के बिना होने सब लोग खिलौने में फतेह हुए हैं कोई चार पैसे के अभिमान में फूल रहा है कोई अपने शरीर के अभिमान में फूल रहा है कोई खानदान के अभिमान में फूल रहा है कोई कुर्सी के अभिमान में है सब लोग कोई न कोई अभिमान में फूले हुए हैं तो भगवान कभी कभी ऐसा ख्याल करते हैं एक बार महाराज मनमोहन जाति दृष्टि परत काफी गति हो है और, और। न सुहात भवन तन असम बसन बन ही को धावत दौड़ मनमोहन जाति दृष्टि परत काफी गति हो है और और एक बार उसने महाराज अपनी चितवन का तीर जिसको मारा उसको ये दुनिया के पैसे और ये दुनिया के भोग और ये दुनिया का बड़पन है निगर जाता है असल में किसी की आंखें घायल करने के लिए ब्रह्म किसी को घायल करके अपनी ओर नहीं बुला सकता हो निराकार घायल करके नहीं बुला सकता खुद किसी को हजार बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जाए निराकार के पास जाए समाधि के पास जाए लेकिन ये तो महाराज निशाना सात साल के मिलता